खिलौन का चहा हंसी की फुहार खुशी का गान पेड़ों पर झूले पतंगों की ढूर कच्ची कल्पनाओ का अंगोल भंडार कभी राजा कभी रानी का खेर

स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम बाल संसार में सही दिशा हेतु मार्गदर्शन द्वारा न्यायोचित निर्णय आज के वक्ता हैं डॉक्टर अजय शुक्ला

विषय की महत्ता न्यायोचित निर्णय लेने के महत्व पर संक्षिप्त चर्चा मुख्य विषय अनुभव से सीखना जीवन में अनुभवों से सीखने का महत्व और यह कैसे सही निर्णय लेने में मदद करता है मूल्य और नैतिकता हमारे मूल्य और नैतिकता का न्यायोचित निर्णय लेने में योगदान ज्ञान और समझ विभिन्न विकल्पों का मूल्यांकन करने और सूचित निर्णय लेने के लिए ज्ञान और समझ का महत्व सलाह और समर्थन

परिवार दोस्तों शिक्षकों और गुरुओं से सलाह और समर्थन प्राप्त करने का महत्व आत्मविश्वास और अंतर्ज्ञान आत्मविश्वास और अंतर्ज्ञान पर भरोसा करना और अपनी भावनाओं को सुनना बचपन में सही दिशाबोध प्रेम और सुरक्षा बच्चों को प्रेम और सुरक्षा का वातावरण प्रदान करना सकारात्मक मूल्य और नैतिकता सिखाना बच्चों को सही और गलत के बीच अंतर करना सिखाना समय बिताना

बाल संसार कार्यक्रम में जैसे कि हम लोग अलग अलग विषय को लेकर बातें करते हैं और आज हम लोग का जो विषय है वो बहुत ही यूनिक विषय है जिसके ऊपर आपने कभी सोचा नहीं होगा और सोचा भी होगा तो कहीं कहीं हमें जो है उसमें डिसीशन लेने में या उस पर काम करने में थोड़ी मुश्किलें आती सही दिशा हेतु मार्गदर्शन या फिर इसके बारे में चिंतन या निर्णय कैसे लेना चाहिए इसके महत्वपूर्ण पहलुओं पर आज हम लोग बात करेंगे

तो आज के हमारे वक्ता जैसे कि आप सभी जानते हैं डॉक्टर अजय शुक्ला जी हैं अजय शुक्ला जी बहुत बहुत स्वागत है आपका कैसे हैं आप बहुत आनंद में हूँ सादर प्रणाम ओम शांति जी ओम शांति तो आइए आज का जो विषय है हमारा इस पर हम लोग कुछ चार प्रश्न आपको पूछेंगे पहला प्रश्न है अनुभव से सीखने का महत्व क्या है और ये न्याय उचित निर्णय लेने में कैसे मदद करता है

बहुत ही सटीक प्रश्न है और एक्सपीरियंस के बारे में ये कहा जाता है कि अनुभव हमें बहुत कुछ सिखाता है कई बार बच्चों के जीवन में भी उनके कुछ वर्षों पहले के जो अनुभव होते हैं उनकी पढ़ाई के संबंध में या अपनी लाइफ में करियर का जो डेवलपमेंट वो कर रहे होते हैं करियर काउंसलिंग को वो समझते हैं वो समझते हैं कि अगर मार्गदर्शन हमें मिले तो हम सही दिशा की ओर बढ़ सकते हैं ये सारी बातें उनके मन में रहती हैं

और इसके प्रति वो अवेयर भी रहते हैं कई बार कैरियर कैंप वगैरह स्कूल में कॉलेज में लगाए जाते हैं और कई बार सब्जेक्ट सिलेक्शन को लेके भी थोड़ी सी ऊहापोह उनके मन में रहती है तो कई बार वो अपने सीनियर से पूछते हैं कई बार आ, उनकी स्कोरिंग के लिए काउंसलर ये बोलते हैं कि लास्ट मोमेंट पर या पिछले कुछ वर्षों में किस सब्जेक्ट में आप अच्छा स्कोर कर रहे थे

तो वो बताने का प्रयास करते हैं कि स्कोरिंग तो हमारी इसमें अच्छी है लेकिन जैसे ही काउंसलर कहते हैं कि नहीं आप ये काम करिए कि इसमें आप एट्टी प्लस में लेके आ रहे हैं तो आप ये सब्जेक्ट ले लीजिए तो वहाँ पर वो धीरे से कहने का प्रयास करते हैं कि मेरी स्कोरिंग तो है लेकिन मेरा इंटरेस्ट नहीं है यहाँ थोड़ा सा एक अंतर्द्वंद क्रिएट होता है

और वो चाह रहे हैं उनकी अभिलाषा है कि ये सब्जेक्ट मैटर है और ये वो जान भी रहे हैं लेकिन एक कंफर्मेशन के लिए कई बार उनको डिस्कशन करना होता है अपने बड़ों से चर्चा करना होता है विचार विमर्श करना होता है स्वतंत्र वे में जब वो रहते हैं अपने सर्कल के साथ में अपने जो उनके साथ पढ़ने वाले सहपाठी हैं तो उनके बीच में ज़रूर वो कहते हैं कि मैं अपने इस फील्ड में करियर बनाना चाहता हूँ लेकिन ये थोड़ा सा द्वंद्व है द्वंद से यहाँ अर्थ है कि कई बार आप देखेंगे कि आपका इंटरेस्ट नहीं है

उस सब्जेक्ट को आप कम पढ़ रहे हैं थोड़ी मेहनत कम कर रहे हैं और जिसमें आ, आपका इंटरेस्ट हो सकता है वहाँ संभावनाएं बहुत बड़ी हो सकती हैं लेकिन कुछ सब्जेक्ट कंपल्सरी होते हैं फॉर एग्जांपल के हाई स्कूल के अंदर आप हैं तो टेंथ के अंदर आपको सारे सब्जेक्ट पढ़ने हैं बड़ा ही आपका इंटरेस्ट मैथमेटिक्स में नहीं है या साइंस में नहीं है लेकिन बाई फोर्स या ट्यूशन या कोचिंग लगा के अपने आप को आप थोड़ा सा

इंक्रीज करने का प्रयास करते हैं सोचते हैं इसमें अच्छा मैं रैंक लेके आ जाऊं तो होता है क्या है कि एक्सटर्नल जो वैल्यू है वो ये है कि जिसमें आपका इंटरेस्ट नहीं है बाय फोर्स उसको आप पढ़ रहे थे गाइडेंस आप ले रहे थे तो उसमें आपने स्कोर अच्छा कर लिया लेकिन उस सब्जेक्ट में अगर ये गाइडेंस नहीं मिला होता तो वहाँ पर आपको उस सब्जेक्ट को पास करना मुश्किल हो रहा था इस बीच में क्या हुआ कि जो आपका इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट था फॉर एग्जाम्पल हिंदी लिटरेचर आपको बहुत अच्छा लगता है इंग्लिश लिटरेचर आपको अच्छा लगता है

संस्कृत लिटरेचर अच्छा लगता है और ये आप जानते भी हैं कि ओवरऑल लाइफ में अगर ये लिटरेचर में से किसी एक भी लिटरेचर को हम बहुत अच्छा फॉलो कर लेते हैं तो हमारा आ, जो फ्यूचर है हमें जो वर्किंग प्लेस मिलेगा वहाँ पर एक मास्टरी होने से उस सब्जेक्ट के संबंध में हम मनन चिंतन कर पाएंगे मनन चिंतन इसलिए कर रहा हूँ कि अगर आपकी भाषा पर अच्छी पकड़ है

तो वहाँ आपका जो थिंकिंग प्रोसेस है वो उधार की थिंकिंग नहीं होगा मैंने किसी ने सोचा है और मैं उसको केवल प्रयोग करूँ लेकिन अगर भाषा पर बहुत अच्छा आपका नियंत्रण है तो आप क्या करेंगे उस भाषा में भले ही वो हमारी मातृभाषा हो

रीजनल लैंग्वेज हो लोक संस्कृति से जुड़ी हुई भाषा हो वो एक अलग मैटर है लेकिन किसी में आपका एक कमांड होता है तो आपका कॉन्फिडेंस का लेवल आपकी पर्सनालिटी का लेवल आप जो कुछ भी संसार तक जगत तक पहुंचाना चाह रहे हैं वो आप कम्युनिकेट कर पाते हैं तो एक प्रॉपर्टी आपके पास में होती है तो आप विश्वास से भरे होते हैं अब ये सब मान लीजिए आपका इंटरेस्ट एरिया है

तो वहाँ पर क्या हुआ कि वो हिंदी इंग्लिश या संस्कृत लिटरेचर पढ़ने के लिए आपके पास में समय नहीं है क्यों क्योंकि जिसमें आप वीक हैं उसमें आपको स्ट्रेंदन करने के लिए परिवार से या सोसाइटी से या स्कूल से या एक्स्ट्रा क्लासेस के माध्यम से आपको गाइड किया जा रहा है अब स्कोर तो आपने वहाँ अच्छा लेके आ गए जिन सब्जेक्ट को आपने पढ़ाई नहीं फॉर एग्ज़ाम्पल जोग्राफ़ी है या हिस्ट्री है या बाकी और भी आपका इकोनॉमिक्स है तो ये सब्जेक्ट आपके अछ होते लेकिन इसको आपने ओवरनाइट प्रिपरेशन किया और आप अच्छी स्कोरिंग लेकर आ रहे हैं फॉर एग्ज़ाम्पल मैथ

या दूसरी साइंस में एटी परसेंट है और इसमें आप, आप सेवेंटी परसेंट ये जिसमें इंटरेस्ट नहीं था इसमें तो आपने पढ़ाई नहीं की बोले इंटरेस्ट था ना मेरा तो कम टाइम में भी मैं रिकवर कर लेता था तो ये सारी बातें मैं इसलिए कहने का प्रयास कर रहा हूं कि दो फैक्टर आप देखिए

कि एक आपका इंटरेस्ट एरिया अगर होगा और उस क्षेत्र में आप जाते हैं भले ही वहाँ गाइडेंस नहीं मिला है तो आप कल्पना करिए कि अगर हिस्ट्री में या इकोनॉमिक्स में आपको गाइडेंस मिला होता तो आपका स्कोरिंग इट मे भी पॉसिबल कि वो 90 परसेंट से ऊपर होता तो ये दोनों जब कंपेयर करते हैं और इसको कंपेयर करने में हमें कौन मदद कर रहे हैं हमारे टीचर मदद कर रहे हैं हमारे पेरेंट्स मदद कर रहे हैं और काउंसलर मदद कर रहे हैं और काउंसर आपको ये कह रहे हैं कि आप काम करिए कि जो इंटरेस्ट एरिया है

उस क्षेत्र में आप जाएँ लेकिन सोसाइटी आपको क्या कर रही है कि आप मैथ साइंस लो इंजीनियर बनो दूसरी फील्ड में आप जा सकते ये सारी बातें आपको कहेंगे फिर कई बार तो ये द्वंद्व जो मैं विषय सिलेक्शन का बोल रहा हूँ वो इसलिए बोल रहा हूँ कि पूरे भारत में आ, ये बड़ी एक प्रॉब्लम है कि हम सब्जेक्ट कैसे चुनें और ऐसी स्थिति में मार्गदर्शक हमें कितने

आ, हद तक मदद कर सकते हैं इस प्रकार के द्वंद्व बने रहते हैं और उसका परिणाम देखिए कि अगर आपने बाई फोर्स साइंस ले लिया अब आपने ट्वेल्थ साइंस से कर लिया जैसे ग्रेजुएशन में आए तो आपने कॉमर्स ले लिया और जैसे ही पी करने लगे तो आपने आर्ट्स ले लिया

ऐसे बच्चों की भीड़ है और जब ये बच्चे अप्लाई करते हैं कहीं और हम लोग एज ए एक्सपर्ट बन के वहाँ इंटरव्यू लेते हैं तो जब ये बायोडाटा देखते हैं कि जिस बच्चे को ये नहीं पता कि जो उसने सब्जेक्ट लिया है उसने पूरी यात्रा तो की नहीं मैथ साइंस लिया था पूरी यात्रा पोस्ट ग्रेजुएशन तो होनी चाहिए थी अब मैथ साइंस के बाद में अब मैथ साइंस लेना हमारे लिए क्या हो गया एक स्टेटस सिंबल बन गया कि बाकी बच्चों ने लिया है वो क्या बोलेंगे मेरे को तो ये सारे दबाव के कारण आपने सोशल प्रेशर के कारण मैथ साइंस ले लिया अब वही आप धीरे से

बाद में आते हैं तो बोलते नहीं अब मैं बायो कर लेता हूं फिर कॉमर्स कर लेता हूं और लास्ट में आप आर्ट्स से अब ये जो रेशियो है या सब इसमें जो कन्फ्यूजन है तो एक

कन्फ्यूजन वाली व्यक्तित्व तो आपके जीवन में प्रिपेयर होगी और वो जब इंटरव्यू प्रोसेस में आप लिखते हैं कि मैथ साइंस भी लिया उसके बाद में हमने बायो ले लिया उसके बाद कॉमर्स ले लिया उसके बाद आर्ट्स ले लिया तो आप कहीं के नहीं रहते हैं क्योंकि स्पेशलाइज आपके पास में कुछ भी नहीं है पी आपने किया पी किस में किया तो बड़े समाजशास्त्र में कर लिया अब बताइए चला व्यक्ति मैथ साइंस को ले और न जाने वो उसको भोपाल से दिल्ली जाना है या दिल्ली से मुंबई जाना है और वो चला कहीं और गया या गया भी तो ब्रेक जर्नी करते गया तो इन इन जगहों पर गया तो वो कहीं पहुँच नहीं पाया यात्रा

उसने जारी करना शुरू किया लेकिन कहीं पहुंच नहीं पाया मार्गदर्शन और सलाह की अति आवश्यक है लेकिन उसमें जो सेल्फ का इंटरेस्ट एरिया है और बाई फोर्स जो हमने स्कोरिंग किया है वो दोनों को अपने बड़ों को हमें शेयर करना पड़ेगा जी जी डॉक्टर अजय शुक्ला जी काफी अच्छी बातें आपने बताया है

और मुझे लगता है कि हमारे श्रोताओं को भी बड़ा अच्छा लग रहा है कि कैसे हम न्याय उच्चित निर्णय लेने में बच्चों को मदद कर सकते हैं और कई बार अनुभव के आधार पर सीखने की महत्वता को अगर ध्यान में रखेंगे तो ज़्यादा उनको हेल्प मिलेगी दूसरा एक सवाल यहाँ पर आता है मूल्य और नैतिकता का न्याय निर्णय लेने में क्या योगदान होता है

देखिए यहाँ मूल्यों की बात इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है कि हमारे सामने बच्चों के सामने दो हस्पेक्ट हैं अगर एक हाथ में उनका करियर डेवलपमेंट है तो एक हाथ में उनकी लाइफ है अब प्रश्न उठता है कि जहाँ वो करियर के डेवलपमेंट की बात करते हैं और बाय फोर्स या तमाम तरह स्ट्रेस में रहकर ये करते हैं तो उसका परिणाम ये होता है कि वो एक भौतिकवादी संसार में जो बेसिक नीड्स है

वो फुलफ़िल कर लेते हैं सोशल सिक्योरिटी उनके पास में आ जाती है लेकिन बाद में उनको ये समझ में आता है कि व्हाट इज़ दिस लाइफ ये जीवन क्या है अब इसके लिए कि स्टेटमेंट मैं अगर दूँ तो मैं जगह पढ़ रहा था उसमें लिखा हुआ था कि एक राइटर ने कहा कि वह ज़िंदगी भी क्या है जो चिंताओं से परिपूर्ण हो और मेरे पास खड़े होकर देखने का समय नहीं है कि आखिरी ज़िंदगी क्या है तो वाट इज़ दिस लाइफ इफ़ यू फुल आप केयर वी हैव नो टाइम टू स्टेंड एन स्टेयर

तो ये बड़ी जो दुविधा होती है उस समय जब बच्चे मुझे देश में से या विदेशों से फ़ोन करते हैं कि हमें सब कुछ प्राप्त हो गया गाड़ी है बंगला है नौकरी है पैसा है सब कुछ है लेकिन हमें समझ नहीं आ रहा है कि यह करियर तो हमारा बन गया लेकिन लाइफ को हम कैसे बनाएं तो वहाँ पर इन नैतिक मूल्यों की आवश्यकता होती है और नैतिक मूल्य का अर्थ यहाँ पर ये बहुत बड़ा है कि वो जीवन के प्रति एक बड़े दृष्टिकोण के साथ में जीना शुरू करें

ये जो ज़िंदगी है इस जिंदगी की जो महत्ता है जो इसका अमूल्य स्वरूप है इसको जब वो जानने और समझने का प्रयास करता है और ये पैरल रूप से काम करते हैं अर्थात करियर के साथ में लाइफ का भी हम प्लान करें कि अल्टीमेट हमारा जो डेस्टिनेशन है वो कहाँ है अब प्रश्न उठता है कि इसमें कई बार अब बहुत सारे बच्चे उद्योगपति बन जाते हैं बहुत सारे कॉरपोरेट सेक्टर में काम करते हैं गवर्नमेंट सेक्टर में काम करते हैं प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं अपना सेल्फ एन में काम करते हैं ये सारी स्थिति आती है लेकिन इन्हें

जब बाधा आती है और उस समय नैतिकता और मूल्य को लेकर जब प्रश्न खड़ा होता है तो वहाँ पर बहुत बड़ी स्थिति में वो खड़े उतरते हैं खड़े नहीं उतरने का सेंस क्या है कि उनके जीवन में उन्होंने कोई डिमारकेशन लाइन आइडेंटिफाई नहीं की फॉर एग्जांपल कि एक व्यक्ति मुझे मार्ग में मिले मुझे इंदौर से भोपाल जाना है गाड़ी में बैठा और बातचीत होते होते मैं बहुत समय तक मैं बातचीत नहीं कर पाया और मैं बिल्कुल शांत होकर बैठा

तो उन्होंने गाड़ी को काफ़ी स्लो किया बातचीत मेरे से शुरू की और ये पूछने का प्रयास किया कि मैं मेरे पास खूब पैसा है और जिस गाड़ी में आप चल रहे हैं मेरी ही गाड़ी है मैं उद्योगपति हूँ और आप मुझे दिखे तो मैंने आपको गाड़ी में बैठा लिया और हम यात्रा कर रहे हैं भोपाल तक हमें जाना है लेकिन आपसे कुछ ऐसे वाइब्रेशन मिल रहे हैं जिससे मुझे लग रहा है कि आप मेरी बड़ी मदद कर सकते हो तो मैंने बताइए मैं क्या मदद कर सकता हूँ आपकी

तो उन्होंने मेरे से एक प्रश्न किया कि मैं रुपया पैसा नाम सब मैंने कमाया है और अब मुझे शांति नहीं है रात को नींद नहीं आती है तो मैंने बोला कि रात को नींद नहीं आती है तो फिर आपके पास जो आपने मेजर प्रिकॉशंस लिए हैं वो क्या लिए हैं मूल्यों को लेके क्या आपका जीवन है तो उन्होंने बताया कि आनंदमयी मार्ग में मैं जुड़ा हुआ हूँ और बहुत सारे प्रवचन भी रात सुनता हूँ एक दो बजे तक सुनते रहता हूँ फिर सो जाता हूँ लेकिन कहीं कुछ कंक्लूजन नहीं मिला

तो मैंने उनको बताने का प्रयास किया कि देखिए कई बार सारे मार्ग में बहुत अच्छे इथिकल वैल्यूज़ हैं सभी धर्मों के अंदर हमें जीने का मार्ग बताया जाता है और आप कह रहे हैं कि एक मेच्योर सिचुएशन 35-40 के बीच में आप मूव कर रहे हैं लेकिन आप वो चीज़ नहीं प्राप्त कर पाए जो आप पाना चाहते थे इसका मतलब ये है कि करियर का पार्ट तो पूरा हुआ वहाँ मेरी को कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं है लेकिन ये जो लाइफ का पार्ट है इसमें मैं कुछ आपको कम्युनिकेट करता हूँ

आ, हो सकता है कि आज ही यात्रा तीन घंटे की इसमें पूरी बात नहीं भी हो पाए तो फिर मिलेंगे तो वो नहीं मैं गाड़ी स्लो चलाऊँगा आप तो बताइए और फिर उनके जीवन का एक मूल्य इन्होंने शेयर किया कि मैं आपकी बातचीत को चूंकि गाड़ी के द्वार बंद हैं अच्छे से और एसी चल रहा है और हम लोग दो ही लोग बैठे हैं एक व्यक्ति और हैं जो मेरे ड्राइवर हैं साइड में मैं गाड़ी खुद चला रहा हूँ तो मैं आपसे अनुमति चाहता हूँ कि क्या आपकी बातचीत को मैं रिकॉर्ड कर सकता हूँ तो जैसे ही उन्होंने ये बोला

तो मैंने कहा कि सबसे पहले तो बधाई इस बात के लिए कि एक बहुत बड़ा नैतिक मूल्य आपके अंदर है और वो जीवित स्वरूप में आप मेरे को नहीं भी बताते और रिकॉर्डिंग कर लेते तो मैं क्या करता लेकिन ये एक बहुत बड़ा रिस्पेक्ट आपने किया और कॉपीराइट एक्ट और तमाम चीज़ों के तहत में ऐसा कोई नहीं करना चाहिए ये मूल्य है लेकिन लोग कर लेते हैं लेकिन आपने मेरे से परमिशन ली और मैंने कहा नहीं सहज रूप से बातचीत रिकॉर्ड कर लीजिए कभी भी रिकॉर्ड करके आप सुन सकते हैं उस पर चर्चा कर सकते हैं मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हैं

तो ये जब मैं बातें कर रहा था तो मैंने उनको ये बताया कि आप बताइए मुझे कि एक छोटा सा गहरा भाव आपके जीवन में उससे में आया होगा जब स्कूल या कॉलेज में स्वामी विवेकानंद के द्वारा कही गई एक बात आपके दिमाग में आई होगी और वो मेरे कहने के पहले ही आप उसको अपने मुख से उस स्टेटमेंट को दे सकते हैं तो उन्होंने कहा कि हाँ मैं बिल्कुल समझ गया और मेरे को लग रहा है कि आप यही बोलना चाह रहे हैं उन्होंने कहा कि उठो और जागो और उस वक्त तक मत रुको जब तक कि तुम्हें मंजिल नहीं मिल जाती

बस मैंने संवाद यहीं से स्टार्ट किया मैंने बोला उसके बाद उन्होंने क्या कहा इस पर आपने कभी विचार किया बोले इस पर तो विचार नहीं किया मैंने बोला यही प्रॉब्लम है हमारी यूथ एक पक्षीय निर्णय को लेके अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाते हैं और उन्हें लगा कि जो भी आपने प्राप्त कर लिया है उसमें ये बात पूरी हो गई क्योंकि आप उठो जागो और उस वक्त तक मत रुको जब तक कि तुमको मंजिल नहीं मिल जाती

लेकिन इसके बाद भी उन्होंने एक बात कही थी जो हमारी लाइफ में करियर के साथ साथ में हमारी लाइफ को भी स्टैब्लिश कर रही थी तो बोले वो क्या लाइन है तो मैंने बोला उस पर बाद उन्होंने कहा था कि आप क्या आप सोचते हो कि कोई आएगा और तुम्हारा हाथ पकड़ के उठाएगा तो तुम भारी भूल के शिकार हो गए हो तुम्हें अपनी मंजिल पर खुद ही चलना है

तो ये जो स्टेटमेंट है ये व्यक्ति को वहाँ इसलिए सपोर्ट करता है कि जिस रास्ते पे आप चल रहे हो वहाँ एक बैरियर अगर क्रिएट हुआ तो उस समय डिपेंडेंट सिचुएशन में आप भगे कोई हमें सपोर्ट करे कोई मदद करे मैं क्या करूँ चाहते भले ही आपने इसको मेमोरी में नहीं रखा लेकिन डायरेक्टली इन डायरेक्टली उन तमाम टूल्स को आपने यूज किया होगा तब तो आप एक करियर को इस्टेब्लिश कर पाए

अब मैंने कहा कि मैं दूसरे पक्ष पर आता हूँ कि जब हम विस्तार से स्वामी जी के संपूर्ण जीवन को उनकी पूरी जो लाइफ हिस्ट्री है उसको पढ़ते हैं उनके गुरु को जानने का प्रयास करते हैं रामकृष्ण परमहंस को हम देखने का प्रयास करते हैं तो वहाँ पर आप देखिए कि संपूर्ण भारतवर्ष में रामकृष्ण परमहंस जी मां शारदे और स्वामी विवेकानंद सभी जगह आपको मंदिरों में ये मूर्तियाँ मिल जाएंगी

तो क्यों एक व्यक्ति के अंदर सारा कुछ ट्रांसफॉर्मेशन के फ्लो से स्थानांतरित हुआ उसका सिर्फ एक कारण था कि वो पात्र बहुत अच्छा था

तो जैसे ही हम अपने आप को मूल्यगत प्रणाली में रखते हैं अपने आप को बहुत अच्छा बना के रखते हैं तो उस स्थिति में संभावनाएं बढ़ जाती हैं कि वहां मूल्य को प्रत्यारोपित किया जा सकता है इस्टेब्लिश किया जा सकता है और वो जो इस्टैब्लिशमेंट है वही हमारे लिए करियर के साथ साथ में लाइफ को प्लान करता है और कुल मिला एक शॉर्ट एग्जाम्पल दिया मैंने कि आपके पास बहुत धन है और आप कल सड़क पर खड़े होकर अगर कपड़े बांटना शुरू कर दें

तो वो फिल्म जगत के महानायक के द्वारा ऐसा किया जाता है तो वो स्टेब्लिश फॉर्म में है उनकी इतनी बड़ी ब्रांडिंग है कि एक छोटी सी एक्टिविटीज़ भी पूरी दुनिया उनको फटाफट शेयर कर लेगी लेकिन आप या हम इस प्रकार की सामान्य एक्टिविटीज़ को करते हैं तो वो आ, केवल हमारी तक सीमित रहेगी और हम उससे जो संतोष का मूल है वो प्राप्त कर पाएंगे तो ये बातें जब लगती हैं देखने में या समझने में या स्वीकार करने में उसके पीछे एक तथ्य छोटा सा है और वो ये है

कि आपने ये प्लान नहीं किया कि ओवरऑल इस लाइफ में अगर मैं धन कमाऊंगा इंडस्ट्री आपने खोली है सौ इंडस्ट्री होगी पूरे भारत में इंडस्ट्री होगी तो इस पैसे का करेंगे क्या आप तो जैसे ही मैंने बोला तो आधे रास्ते में हम लोग पहुँचे थे और वहाँ उन्होंने गाड़ी रोक दिया बोली ये आपने मेरी चेतना में ऐसी बात दे दी कि मेरे को अब गाड़ी चलाने का मन नहीं हो रहा है मैं आपको फेस टू फेस बात करना चाहता हूँ मैंने कहा नहीं मुझे भी पहुँचना है मुझे भी ज़रूरी है जाना आप धीरे धीरे चलाइए मैं चल रहा हूँ आपके साथ में तो आप बिलीव करेंगे मैंने जब उनसे कहा

कि आप जानते हैं कि रतन टाटा जी ने अपनी लाइफ का विजन क्या रखा था तो मैंने कहा कि उन्होंने अपने पैसे को दो जगह उपयोग किया उनके मन में था कि संपूर्ण भारत ही नहीं संपूर्ण विश्व के अंदर जो एक हेल्थ का प्रॉब्लम है तो संपूर्ण मानवता के लिए स्वास्थ्य सेवाएं मैं दूंगा और दूसरा उन्हें पक्ष रखा था शिक्षा का

एजुकेशन सेक्टर में बहुत ज़्यादा काम करने की आवश्यकता है तो ये दोनों ही सेक्टर को न केवल कंट्री में बल्कि दुनिया के अंदर भी इन्होंने बहुत सारे इंस्टीट्यूट खोले और उसमें इन दोनों पक्षों पर वो सेवाएँ दे रहे हैं यहाँ अर्थ यहाँ है कि जो धन हमने कमाया था उसकी उपयोगिता क्या है और उसको कब तक कमाएं और कितना कमाएँ और जब आप उसको री के फॉर्म में लेके आते हैं तो वहाँ पता चलता है कि आपने अपनी लाइफ का विजन बनाया था और उसका सोल्यूशन आपको मिला ये पक्ष आपको

आ, बहुत मदद करता है कि आपने अपने जीवन में जो भी करना है उसका एक फॉर्मेशन करियर है और दूसरा फॉर्मेशन लाइफ है और उस लाइफ को जीने के लिए आपको विजनरी अप्रोच पर काम करना होगा और जब ये आप ये काम कर लेंगे तो उस समय आपकी निर्णय शक्ति आपकी आ, एजुकेशन के प्रति या जो भी आपने गेन किया है धन भी एक शक्ति है उस शक्ति का सदुपयोग आपसे हो पाएगा जी जी जी

अजय शुक्ला सर बहुत ही अच्छी बातें आपने बताया आशा करूंगा हमारे सभी श्रोताओं को बड़ा अच्छा लग रहा है आइए आगे बढ़ते हुए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं उसके बाद फिर बातें करते हैं सुनते रहो मस्कराते रहो

चले चले रे धारा दो तो नदियाँ चले चले रे धारा चंदा चले चले रे तारा तुझको चलना होगा तुझको चलना

होगा तुझको चलना होगा तुझको चलना होगा ओ नदिया चले चले रे धारा चंदा चले चले रे तारा तुझको चलना होगा तुझको चलना होगा

सफर में पार हुआ वो रहा दो सफर में जो भी रुका फिर गया वो खबर में नाव तो क्या कह जाए

चले चले रे तारा तुझको चलना होगा तुझको चलना होगा

नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है ढेर सारी खुशियों के साथ और बड़ा प्यारा सा गीत आपने सुना नदिया चले चले की धारा तो आइए फिर से अजय शुक्ला सर से आपको जोड़ना चाहते हैं सही दिशा हेतु मार्गदर्शन के विभिन्न सूत्र कौन कौन से हो सकते हैं और उनका भी क्या महत्व है ये बताइए बहुत अच्छी बात है कि जब भी मार्गदर्शन की बात आती है तो उसमें परामर्श शब्द जुड़ा होता है

मार्गदर्शन कई बार हम अपने अनुभवों से सीखते हैं अपने बड़ों के अनुभवों से भी जानने का प्रयास करते हैं और इसमें जब हम कुछ परामर्श लेने की बात करते हैं तो दोनों चीज़ें आपस में जुड़ जाती हैं गाइडेंस एंड काउंसलिंग तो जहां हमारे जीवन में मार्गदर्शन का महत्व है वहीं हमारे लिए कुछ एडवाइज़ या फ्यूचर में हमसे क्या हो सकता है हमारे अंदर जो संभावनाएँ हैं उसकी तलाश

काउंसलर कर लेते हैं और उसमें आपकी स्ट्रेंथ वीकनेस और थ्रेट्स और जो अपॉर्चुनिटीज सोसाइटी में अवेलेबल है उनको देखने के बाद वो ये बताते हैं आपको कि अभी इस दिशा में आप जाएंगे तो ज़्यादा उपयुक्त होगा

और उसके लिए उनके पास में कुछ टेस्टिंग टूल्स होते हैं एब्रॉड में तो बहुत सारी कंट्रीज़ में ऐसा किया जाता है कि छोटे बच्चों को एक समूह के अंदर रखा जाता है और उस समूह में सारी चीज़ें अवेलेबल कराई जाती हैं उसमें कैमरे लगे होते हैं और वहाँ पर आ, कुछ खेल का सामान रखा हुआ है कुछ पढ़ने लिखने के आ, लिए किताबें रखी हुई हैं कुछ धर्म ग्रंथ से संबंधित हैं कुछ लिटरेचर से संबंधित हैं तो उसमें अलग अलग सेक्शन होते हैं कुछ मेडिकल्स के इक्वमेंट्स रखे हुए हैं कुछ इंजीनियरिंग के सामान रखे हुए हैं ये

चीज़ें हैं और कुछ एरिया ऐसा भी होता है जहां आप सोसाइटी में कैसे एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं अर्थात ह्यूमैनिटी के बेस पर आ, कुछ चीज़ें वहां पर आ, डिस्प्ले की जाती हैं तो आ, कुछ ऑवर्स उनको दिए जाते हैं उसमें वो बच्चे अपने अपने इंटरेस्ट के हिसाब से कई बार वो दो तीन चीज़ों के में एक साथ जाने का प्रयास करते हैं तो बच्चे ने अपनी अभिरुचि के हिसाब से किस एरिया में वो जा रहा है कितना समय

वो किताबों के साथ बिता रहा है कितना समय वो गेम्स खेलने का वहाँ प्रयास कर रहा है कितना समय वो म्यूजिक के कुछ इंस्ट्रूमेंट के साथ में देने का प्रयास कर रहा है कितना समय वो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड की ओर जाने का प्रयास कर रहा है कुछ उसके मन में जो टूल्स और टेक्निक्स हैं उनको लेके बहुत सारी जिज्ञासा है और कुल मिला इस पूरे इन्वायरमेंट को बहुत ज़्यादा

अलग अलग एंगल पर स्टडी किया जाता है उसकी रिपोर्ट्स निकाली जाती है और उसके बाद बच्चे के बारे में बताया जाता है कि आपके बच्चे के अंदर ये पहले से कुछ चीज़ें उपलब्ध हैं और कुछ इसको गॉड गिफ्ट भी है कुछ ईश्वरीय देन भी है कि जब बच्चा जन्म लेता है तो माता पिता के संस्कार पूर्व पीढ़ियों के संस्कार और हमारा कुल मिला के अध्यात्मिक भाषा में कहें तो प्रारब्ध भी होता है तो ये सारी चीज़ों का जब अध्ययन हो जाता है और उसमें

एक सब्जेक्ट और जोड़ने का प्रयास किया जाता है कि बच्चे को एस्ट्रोलॉजी के एंगल से भी देखा जाता है कि वहाँ पर इन फ्यूचर इस बच्चे के साथ में क्या क्या हो सकता है ये तमाम चीज़ें

एक दिन में नहीं होती हैं कुछ समय इसके लिए लगता है और इस पूरी प्रक्रिया के संपन्न होने के बाद में ये जब स्टेप बाई स्टेप जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कई बार सलेक्शन प्रोसीजर में भी जो नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर सेलेक्शन होते हैं उसमें भी कुछ साइकोलॉजिकल गेम्स हम लोग प्ले करते हैं उसमें रिंग टॉस्क एक प्रोसेस होती है ब्लॉक बिल्डिंग के द्वारा एक प्रोसेस की जाती है कई बार ग्रुप में कुछ सब्जेक्ट दिए जाते हैं डिस्कशन की बात की जाती है उसमें हम लोग देखने का प्रयास करते हैं कि इनिशिएटिव पावर क्या है

और वहाँ पर इंटरवेंशन कोई बच्चा कितना कर रहा है और इंटरवेंशन कर रहा है तो उसमें वो क्या सजेशन और तमाम चीज़ें रखने का प्रयास कर रहा है ओवरऑल उसका व्यूज़ क्या है ये सारी बातें देखने के बाद ये तय हो पाता है कि कम्युनिकेशन के लेवल पर वो इन फ्यूचर में उससे के बच्चे के माध्यम से क्या कुछ हो सकता है उसका राइटिंग स्किल क्या है कई बार राइटिंग स्किल के बारे में स्कूल या कॉलेज में भी हमारे टीचर बोल देते हैं कि बेटा आपने बहुत अच्छा लिखा है डिबेट वो बच्चा करता है तो एक्सटेम्पो में उससे बुलवा के

ते हैं तो ये तमाम तरह के जो टेस्ट हैं ये बच्चे को एक आ,

लेवल पर पहुंचाते हैं और उसे वहां पर आ, सेल्फ एनालाइज़ भी करना पड़ता है उसको लगता भी है आ, कई बार अगर मान लीजिए किसी क्षेत्र में ये ज़्यादा कहा जा रहा है कि ज़्यादा बेस्ट रहेगा लेकिन हो सकता है कि वहां उसका मूड उसके मेंटल लेवल का सिचुएशन क्या है उस लेवल पर उसने वहां पर प्ले किया है या इन्वॉल्व हुआ है तो ये भी वो शेयर करता है कि नहीं अभी मेरा मूड ऐसा था और मैं वहाँ चला गया एक्चुअली मैं बेसिकली इस काम के लिए बना हूँ तो ऐसे भी कई बार डायलॉग वहाँ पर क्रिएट होते हैं तो उन स्थितियों को भी एज ए काउंसलर हम लोग हैंडल

करने का प्रयास करते हैं ओवरऑल यहां कोई बाय फोर्स प्रोसेस नहीं है बल्कि नेचुरल प्रोसेस है और इस नेचुरल प्रोसेस में आ, वहां हमने एक स्पेस और भी दिया हुआ है जहां पर

एक सिंपल छोटा सा गार्डन भी प्ले है वहाँ पर वो बच्चा जाके बैठा हुआ है कुछ थिंकिंग कर रहा है कुछ लिखने का प्रयास कर रहा है कोई पोएम लिख रहा है कुछ स्क्रिप्ट लिखने की बात कर रहा है तो ये सारी चीज़ें उसकी मन में रहती हैं और जितने भी बैकग्राउंड हैं और स्पेशलाइज्ड एरियाज हो सकते हैं वहाँ जाके जब ये बैलेंस सिचुएशन में हम लोग कंक्लूड करते हैं तो ये पता चलता है कि एक बच्चे के सामने कितनी संभावनाएँ हैं और उसकी खुद की एनर्जी क्या है और वो किस लेवल पर अपने आप को शिफ्ट करता है तो उसका जो बैकग्राउंड है और जो फ्यूचर है

उन जी, दोनों जी, के बीच में कैसे अच्छे से कोरिलेशन रह सकता है कुल मिला के ये गाइडेंस और आ, की जो प्रक्रिया है ये निश्चित रूप से एक बच्चे के करियर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में बहुत बड़ी मदद करती है जी डॉक्टर अजय शुक्ला सर बहुत ही अच्छी बातें आपने बताया अश करूँगा हमारे सभी श्रोताओं को बहुत अच्छा लग रहा है आपकी बातें सुनकर और ढेर सारी

जो इन्फॉर्मेशन है और सटीक इन्फॉर्मेशन आप बता रहे हैं जिससे हर व्यक्ति हर माता पिता अभिभावक इस चीज़ को ठीक से समझ पाए तो चलिए इन्हीं शुभ के साथ फिर मिलते हैं अगले कड़ी में कुछ नई बातें लेकर तब तक आप बने रहिए हमारे साथ बाल संसार में सुनते रहो मुस्कराते रहो बाल संसार, बाल संसार।